धारणों भूया शरीर मे विच्वा मधुमत्तमा मधुमत्मा कर्ण मैं शाति शाति शा वे मनसे प्रतिष्ठित मनो मे वाचि प्रतिष्ठित पूर्व योगणि तस् तम हदमात्मु प्रकाश मुमुक्षुव शरण शे ओ शांति शांति शांति ओ ब्रह्म विद्या संप्रदाय संप्रदा कर्तभ्यों म्यो नमो गुभ्यो प्लबित प्रनतन प्रद्यो रमस्मस् परम च यन पदम भविष्ठ शक्ति चत्पुत्रपराशप महा्रमता शिष्य श्रीशंकर्यमता पद्म पादस्तामक शिष्य तं तोलक वार्क न स्म गुरु पुराणाना मायां करुणय नमः भगवत्द शकर शंकर सूत्रवाच्यों मंदे भगवत ईश्वरों गुरात्मे से मूर्ति देहाय नमः ओम शांति शांति शांति सामवेद तलवकार साखिया के इसमें हम लोग त्रयोदश मंत्र का वाक्य भाष्य देख रहे थे इह चेद अवेदी तथा सत्यमस्ति नवेदीन महति भिन्न भूतेचि भूते धीरा प्रत्यास्म लोका अगर इसी शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त हो गया ज्ञान प्राप्त कर लिया मैं व्यापक ब्रह्म हूं असंग कुकुटस्थ हूं इस प्रकार निश्चय हो गया तो जीवन सार्थक हुआ सत्यम अस्त पारमार्थिक सत्य को प्राप्त किया नो चेद अवेदीन अगर प्राप्त नहीं कर पाया तो कहते हैं महति बीनष्टी तो विनष्टि तो विनष्टी इसमें महति अर्थात तो जन्म मृत्यु चक्र में फिर आता रहेगा इसलिए क्या करना है विचित्य, विचित्य, अर्थात विज्ञाय, इसी आत्मतत्व तो एक ही है सभी भूतों में अविभाज्य रूपेण विद्यमान है इस प्रकार की जान करके प्रत्यय अज्ञान रहित होकर अथवा विदे अमृत अस्मलोका अमृता बवंती फिर अमर अमर्ग हो जाते हैं अर्थात स्वरूप स्थित होकर के आगे विदेह मुक्त को प्राप्त कर लेते हैं इसका हम भाष्य देखेंगे यह चेद अवेदित अवश्य कर्तव्योक्तिर विपर्य विनाश श्रुते है यह चेद अवेदित ये मंत्रांश से प्रतीक लिया गया अवश्य कर्तव्यता का उक्ति कथन ज्ञान प्राप्ति अवश्य करना है ये यहाँ कहा जाता है तो यह चेत अवेदित चेत शब्द कह करके ये निश्चय कर देते हैं और विपर्य नो चेद अवेदित महति विनष्टि ये भी कह दिए विपर्य अर्थात ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाया इस जीवन में तो विनाश महती विनष्टि महान हानि हो जाएगी आगे भाषे में इह मनुष्य जन्मनी इह चेद अवेदित मंत्र है इह अर्थात मनुष्य जन्मनी अभी जो शरीर प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्मनी सति होने पर आत्मा एतद आत्मा अवश्य वेदित आत्मा वेदितव्य विधि अते अवश्य वेदितव्यम अर्थात आत्मज्ञान निश्चित रूप से प्राप्त करना चाहिए ऐसे वहां विधि अते विधान किया जा रहा है अर्थात आत्मज्ञान के प्रति अभिमुख हो जाने के लिए कहा जा रहा है शंका करने वाला कहता है कथम ऐसा कैसे आपको पता चला कि इसी जीवन में आत्मज्ञान अवश्य प्राप्त करना है ऐसे कहा जा रहा है कैसे पता चला कथम ये प्रश्न हो गया शंका करने वाला का उत्तर देते हैं इह चेद अवेदित विदितवान इह चेद अवेदित इस प्रकार की पाठ ठीक है पुराने में तो थो थोड़ा गलत था यह अवेदित अर्थात दो में दो रहना चाहिए पुराने में दी हो गया था यह चेद अवेदित अर्थ सत्यमस्थ अवेदित अर्थात विदित लंग कारूप है विदित अथ सत्यम सत्यम अर्थात परमा तत्व अस्थि अवाप्तम अथ सत्यम अस्थिकम तत्व प्राप्त हो गया तस्य जन्म सफलम इति अभिप्राय उसका जन्म सफल हुआ जो परमात्मा तत्व को इसी जीवन में प्राप्त कर लिया उसका जीवन सफल हुआ ये मनुष्य जन्म मिला ये सफल हुआ और नहीं तो क्या कठिन है वो छांद के उपनिषद में इसका वर्णन आता है कहा जाता है कि तीन प्रकार तो होंगे मतलब बुद्ध जीव तीन प्रकार के होंगे कोई तो उत्तरायण मार्ग में जाएंगे आगे ब्रह्म, ब्रह्म लोक प्राप्त करके मुक्त हो सकते हैं कोई दक्षिणायन मार्ग में जाएंगे पितृलोक प्राप्त करेंगे पुनः आ जाएंगे और कोई तो जायस्व मृयस्व अर्थात मनुष्य जन्म में प्राप्त नहीं करेंगे कीड़े मकोड़े इत्यादि ये सब योनि को प्राप्त करेंगे जहां जन्म मरण शीघ्र शीघ्र होता है जो लोग उत्तरायण मार्ग में जाकर के आगे क्रम को प्राप्त कर लेंगे चलिए उनका तो कैसे भी हुआ जो दक्षिणायन मार्ग में जाएंगे उनको आना पड़ेगा थोड़ा शीघ्र आना पड़ेगा तो कैसे आते हैं वहां के उपनिषद में वर्णन दिया जाता है तो कैसे अर्थात वो लोग से जब नीचे गिरेंगे फिर पहले आकाश होंगे आकाश से वायु होंगे वायु से फिर अगर जल हो जाएंगे वृष्टि होंगे वृष्टि के द्वारा पृथ्वी में गिरेंगे पृथ्वी में गिरने से वृष्टि का जो जल जो उसका कण है उसके साथ रहेंगे और वो जलो किसी वृक्ष में जाएगा अगर किसी ऐसे वृक्ष में चला जाएगा जिसका फलो इत्यादि पत्र इत्यादि कोई मनुष्य व्यवहार नहीं करते वो तो गया उस वृक्ष में ऐसे ही पड़ा रहेगा अगर वो वृक्ष का डाली कट गया जिसमें वो जाकर के बैठा था तो ठीक है फिर मिट्टी में आएगा नहीं तो जब तक वो रहेगा ऐसे वो वृक्ष का पत्ता में ऐसे लटकता रहेगा अगर उसका प्रारंभ ऐसा है कि किसी शस्य में ये धान गेहूं इत्यादि में गया तब तर तो धान का वक्ष में गया य ये निश्चित तो धान का जो बीज होता है उसी में जाएगा कहीं हो सकता है कि पत्ता में जाएगा अथवा कहीं उसका जो मुख्य अंश होता है उसमें रहेगा बीज में जाएगा तो हो सकता है किसी मनुष्य उसको खाएगा और पत्ता में जाएगा तो कहीं तो गौए खाएंगे ज्यादा से ज्यादा नहीं तो फिर मिट्टी में जाएगा अगर मान लीजिए कि उसका प्रारब्ध अच्छा है वो बीज में गया धान का बीज में गया और वो बीज को कोई वृद्ध अथवा कोई शिशु बालक इस प्रकार की कोई खा लिया तो गया फिर मलों से निकल जाएगा फिर आगे चलता रहेगा अगर कोई समर्थ पुरुष उसको भक्षण किया तब वो, वो समर्थ पुरुष में वीरिय के साथ जाकर के फिर रहेगा ये भी क्या निश्चय है कि समर्थ पुरुष का शरीर में जाने से वो वीरियो में जा करके रहेगा ये हो सकता है कि उसका अर्थात तो मूत्र पुरुष इत्यादि में चला जाएगा रक्त में घूमता रहेगा अगर किसी प्रारब्ध के चलते वीरियो में पहुंचा तभी तो जा करके आगे उसको जन्म प्राप्त तो हो सकता है वो भी निश्चय नहीं है वीरियानाश हो जाएगा ये होगा कितना कठिन है बताते हैं इसलिए ये सब व्याख्यान शास्त्र में दिया जाता है कि अवश्य वेदितव्यम आत्मा तो इस जीवन में निश्चित रूप से ज्ञान करना चाहिए तभी जन्म सफल होगा इति अभिप्राय न चेद अवेदी अगर नहीं जाना तो न विदितवान ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा तो वृथा एवं जन्म ये जन्म तो व्यर्थ हो गया अभी विनष्टी खाली जन्म वृथा हुआ इतना नहीं महति विनष्टी महान विनाश मंत्र में दिया गया विनष्टी इसको पुंगलिंग करके कहते हैं महान विनाश महान विनाश व्याख्यान करते हैं जन्म मरण प्रबंध विच्छेद प्राप्ति लक्षण सियास्वश्यम तद विच्छेदा ज्ञेय आत्मा जन्म का प्रबंध प्रबंध अर्थात प्रवाह संतान कहते हैं अविच्छेद प्राप्ति लक्षण जन्म मरण का प्रबंध को प्राप्ति करेगा और उसका विच्छेद नहीं होगा वो चलता ही रहेगा ये होगा इसलिए यत क्योंकि इस प्रकार की होता है तस्मात इसलिए अवश्यम तद विच्छेद तद विच्छेद तद पद से किसको लेंगे जन्म मरण प्रबंध इसका विच्छेद के लिए अर्थात तो जन्म मरण चक्र में फिर न जाए इसलिए जे यत्मा आत्मा को जानना अवश्य चाहिए अभी नहीं जानेगा तो महान विनाश होगा अभी जान लेगा तो क्या हानि होगा उसको पूछते हैं। ज्ञान तो न तो किम से आप न अर्थात अगर आत्मा को जान लिया तो क्या होगा नहीं जानने से तो जन्म मरण चक्र में चलेगा उसका उत्तर देते है ज्ञाने ने तो किम से क्या फल होगा जन्म सफल साफल्य जन्म सफल होगा आप कहे हैं? क्या सफल होगा उसके उत्तर देते हैं भूतेश भूतेश भूत भूत इस प्रकार की दो बार कहने से कहते हैं चर अचर ये सभी भूतों में अचर भूत होते हैं कौन वृक्ष इत्यादि और चर जड़ भी होंगे न जड़ जितने सब स्थावर होंगे ये रास्ता में जितने सारे चलते हैं वाहन वो तो सब जड़ है तो अर्थात तो ये चौरा चौर कहने से ये जड़ चेतन इस प्रकार के मतलब नहीं हो जाएगा कि जितने चौरा होंगे चेतन होंगे अचर होंगे तो जड़ होंगे इस प्रकार नहीं है चरा चर भूतेशु चरों में तो आत्मा का ज्ञान होगा कहते हैं अचर में वृक्ष में भी कहते हैं वहाँ भी यही आत्म तत्व तो तो विद्यमान है सर्वेशु इत सर्वत्र ये आत्मतत्त्व तो विद्यमान है विचित्य धीरा विचित्य का अर्थ कहते हैं पृथंग निष्कृष एकम आत्मतत्व संसार धर्म अस्पृष्ट आत्म भाव उपलब्ध इत है विचित्य विचित्य में धातु क्या हो जाएगा क्या धातु होगा चित्ते संज्ञा ने नहीं है चिया धातु है चिया धातु से स्वा को लियो होने से स्वा कहा से आ जाएगा रोसियों धातु है क्योंकि पृथक निष्कृष्य दिया ना अलोक चून करके ले लेना है तो यहाँ धातु दे दिया चिया इसका अर्थ कहते पृथक निष्कृष्यम अर्थात तो अलोक करके निकाल लेना निकाल करके एकम आत्म तत्व संसार धर्मेर अस्पृष्ट वास्तव जो हमारा स्वरूप है जो हम है वो संसार धर्म से स्पृष्ट स्पर्श संसार धर्म का नहीं होता है ये जो सुख दुख इत्यादि में सुखी दुखी में करता भोगता ये सब संसार धर्म है वास्तव हमारा स्वरूप में वो सब नहीं है संसार धर्मेर अस्पृष्टम आत्मभावे न आत्म तत्व तो तो को कैसा जानना है कहते आत्मभावे ने मैं ही हूँ इस प्रकार की जानना है धातु दिया गया विचित्र में चियों चयन है और आप उसका अर्थ कर दिए प्रथम निष्कृष अलग करके निकालना तो ये अर्थात तो विचित्र विभागे धातु का अर्थ हो गया धातु व्यवहार हुआ मंत्र में चिया चयन है और उसका अर्थ ले लिया विचिर तो ये कैसे कर दिए इसलिए भाष्य स्वयं उत्तर दे रहे है अनेक अर्थत्वात धातु नाम धातु तो अनेक अर्थ वाले होते हैं कहते तो तो अनेक अर्थ होने पर भी हम चीन धातु का अर्थ चयन ये क्यों ले लेंगे उत्तर देते हैं न पुनश्चित्वा संभव, संभवती वहाँ चयन करना इस प्रकार की ये संभव नहीं है अर्थात चयन करना अर्थात आत्मा को हम चयन कर लेंगे जैसे वृक्ष से पुष्प ले लेते हैं इसको पुष्प चयन कर जाता है इसी प्रकार की आत्मा का हम चयन कर लेंगे कहीं से कुछ निकाल करके ऐसा ले लेंगे मतलब कहीं तोड़ लेंगे तो इस प्रकार की नहीं हो सकता है उसका उत्तर देते हैं विरोधा क्या विरोध हुआ टीका में कहते हैं एकस्मिन निरंसे चीन मात्रे चयन से ऊर्ध्वाधोदेश निवे, निवेशन से इष्टान इव असंभवात इतर्थ एक अस्मिन चीन मात्रे निरंश निरंश में कैसे समाज कहेंगे से है अंश न निरंग से कोई अंश नहीं है अवयव नहीं है जहाँ अवयव है जैसे कहेंगे कि पुष्प का टुकड़ी रखा है उसमें दस पड़े हैं तो दस ये अलग अलग हैं हम उसे एक चयन कर पाएंगे और जहाँ एक ही पदार्थ है तो टोकरी ही है केवल है उसमें कोई और अलग पदार्थ नहीं एक ही है तो निरंक जिसमें कोई अवयव नहीं है तो उसमें चयन करना संभव नहीं है और जहाँ चयन किया जाता है अध्यय ऊपर नीचे बाएं डाये आगे पीछे ऐसा कुछ रखा गया तो हम उससे एक चून ले पाएंगे जैसे इष्टकानम ईटा जब कहीं बेदी बनाते हैं तो ईटा को ऐसे ऐसे रखना अथवा ऐसे निकाल लेना वो सब संभव होता है जहां अवयव है नाना अंश मिल करके कुछ बना है तो वहां चयन किया जा सकता है यहाँ इस प्रकार के नहीं होगा आत्मा का चयन कर लेंगे ये नहीं तो फिर वास्तविक क्या करना है यहां तो आत्मा में जो उपाधि मिला हुआ है वो सबको हटाना है हम शरीर है हम मन है बुद्धि है प्राण है ये सब जो हम मान करके रखे हैं ये सब हटा लेना है भाष्य में धीरा धीरा का अर्थ धीमत धीमंत में प्रत्यय किस अर्थ में हो गया प्रश्न करते हैं क्या श्लोक है भूमनिंदा नित्य योगे शायने सम्बन्धे स्थिति विवक्षायावंती अतुपादय छह अर्थ में मथु प्रत्यय होते हैं भूम निंदा प्रशंसा भूम बहुत जिसका एक गाय है उसको कहेंगे गोमान जिसके पास पांच रुपया है उसको कहेंगे धनवान ये नहीं होगा भूम बहुत सारे होना चाहिए निंदा अर्थ में भी मथु प्रत्यय हो जाते हैं जैसे कहें निंदा करते हैं कुष्ठ उसका निंदा करने से इन्हीं प्रत्यय करके कुठी कहते हैं अर्थात कुष्ठ से अस्थि कुछ बीमारी भूम निंदा प्रशंसा मातृमान कहते हैं मातृमान माता किसका नहीं होते हैं तो फिर मातृमान वहां प्रशंसनीय माता इसी प्रकार की यहां धीमान प्राणी मात्र के बुद्धि हो गए सबके बुद्धि होंगे तो फिर धीमान कहने का अर्थ होता तो है प्रशंसनीय बुद्धि ये बुद्धि में क्या आने से प्रशंसा हो जाएगा बुद्धि तो सबकी है तो इसलिए कहते हैं विवेक ही न बुद्धि में जब विवेक रहेगा तभी तो वो बुद्धि को प्रशंसनीय कहा जाएगा नहीं तो पशु जैसा वृद्धि उसको प्रशंसनीय धीमान नहीं कहा जाएगा धीमान तो विवेकि विवेकी होने से कैसे पता है? मतलब कैसे लगता है विवेकी कैसे होते हैं? कहते विनिवृत्ता बाह्य विषयाभिलाह्य विषयाभिलाषा बाह्य विषय में अभिलाषा अभिलाषा का अर्थ है इच्छा बाह्य विषय प्राप्त करने के लिए जो इच्छा ये जिनका विनिवृत्ता हट गया बाह्य विषय कुछ और चाहिए नहीं इस प्रकार की निश्चय जिनको हुआ वही विवेकी है धीमान है वही लोग आत्म तत्व तो को प्राप्त कर सकते हैं। ये कठोपनिषद में भी मंत्र है कश्चित धीरा प्रत्येक चक्षुर चक्ष तो मिच्छन आवृत चक्षु अर्थात इंद्रियों को बाह्य विषय से हटा लिया जो इंद्रियों को हटा ले सकता है उसी के द्वारा ही आत्मतत्व तो प्राप्त हो सकता है आगे भाष्य में प्रत्यय प्रत्यय अर्थात मृत्वा मर करके अस्मत लोकात अर्थात शरीरात ये शरीर को लोक शब्द से कहते जाते हैं लोक्यते भूज्यते कर्म फलाअस्मिन लोक जिसमें कर्म फल भोग किया जाते हैं उसको लोक कहते हैं तो कर्म फल ये धरती में भी भोग होता है इसलिए इसको भी को कह देते हैं कि वास्तविक लोक शब्द का अर्थ होता है शरीर कर्मफल उसमें भोग होते है अस्मात्थात ये शरीरत् और शरीर कैसा है कहते हैं अनात्म लक्षणात् शरीर आत्मा नहीं है हम उसमें आत्मत्व तो बुद्धि करके मैं शरीर में शरीर नहीं कहता है किन्तु व्यवहार में मैं कह करके शरीर को ही अनुभव करता है मैं गया मैं खाया अथवा मैं बीमार हूं मैं स्वस्थ हूं जब कहता है मैं कह करके शरीर को ही मानता है अनात्म लक्षण कहते हैं शरीर तो अनात्म है वो आत्मा नहीं शरीर वास्तव में नहीं हूँ अनात्म लक्षणा तो शरीर से अर्थात तो व्यापृत होकर के हट करके शरीर से हट करके अर्थात शरीर को लेकर के बोरी में भर करके पत्थर साथ में रख करके गंगा जी में डालना जो लोग देखे नहीं कैलाश में कैसे हम लोग करते हैं तो आगे कभी आएगा पता नहीं जब देख लेंगे तो, तो वही हम लोग करते हैं अर्थात ये तो मिट्टी ही है तो भंडार से जाएंगे बोरी ले आएंगे और बोरी को सिला करके थोड़ा बड़ा बना लेंगे और ले जाएंगे गंगा जी तक तो, साथ में पत्थर भी ले जाएंगे दो चार खोज करके और बोरी में शरीर भी रहेगा और उसके साथ पत्थर भी रहेगा तो जाने का समय में वो ही साथ में जाएगा अगर शरीर से दूर पहले से नहीं हो पाया जीते जी तो साथ में बाकी जो इकट्ठा किया है कुछ नहीं जाएगा जाएगा तो पत्थर जाएगा भर देंगे उसके साथ और फिर सिलाई भी कर देंगे करके फिर गंगा में ढके देंगे मतलब तो ठेल देंगे क्यों उठा नहीं पाएंगे पत्थर भरने के बाद इतना वजन हो जाएगा उठा भी नहीं पाएंगे हम उसको ऐसे लुढ़कते लुढ़कते गंगा जी में दे देते हैं। अगर हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे साथ में पत्थर जाएगा तो ये बुद्धि दृढ़ करना है तो शरीर से फिर कैसे हट जाना है मतलब आत्मज्ञान के द्वारा कहते हैं ममत्व अहंकार व्यावृतम व्यावृत्त ममत्व अहंकार या भी बहुप्रिय है तो व्यावृत्त दो वचन हो जाएगा व्यावृत ममत्व अहंकार जिनका ममत्व और अहंकार तो ये अहंकार का अर्थ तो अहंत ममत्व अहंत ये बुद्धि जिनका हट गया है वही लोग विवेकी होते हैं वो आत्मतत्व तो को प्राप्त कर सकते हैं अहंकारा संत ममत्व अहंकार जिनका व्यावृत हो गया ऐसा होते हुए आत्मतत्व तो को प्राप्त कर सकते हैं एक नंबर टिप्पणी कहा दिया है अच्छा नीचे है ठीक है अमृता अमरण धर्माणु नित्य विज्ञान अमृतत्व स्वभाव एवं भवंती फिर अमृता भवंती अमृता अर्थात अमरण धर्माण इसमें समाज कैसे कहेंगे अमरण धर्मो ये ठीक है तो ये अमरण धर्मो ये कहने से अमरण धर्मा होना चाहिए धर्मार्थ अनिच केवलत समास में धर्म शब्द से अनिच प्रत्यय समास हो जाएगा किंतु सूत्र क्या है केवलत ये केवलत का अर्थ पूर्व पद एक रहना चाहिए अभी अगर हम अमरणम धर्मो ये शाम कहेंगे पूर्व पद एक हुआ उसमें समस्त पद आ गया इसलिए नहीं हो पाएगा पहले मरण धर्म करना पड़ेगा तो मरणम धर्मो ये शांत मरण धर्म फिर न मरण धर्म ये अमरण धर्म करना पड़ेगा इसी प्रकार अनुच्छित धर्माण अन्यत्र आता है यह आत्मा जो है अनुच्छित धर्मा अरे मैत्रेयी इसी प्रकार के कहा जाता है अमरण धर्माण अर्थात मरण धर्म उनका नहीं रहेगा अर्थात फिर जन्म मृत्यु चक्र में नहीं आएंगे नित्य विज्ञान अमृतत्व स्वभाव यह भी बहुग्री है नित्यम यदिज्ञान तदेव तद् तद स्वभावेश में नित्य स्वभाव अर्थात तो वही वो वह है उनका स्वरूप है नित्य विज्ञान अमृतत्व यही हमारा स्वरूप है इस प्रकार के उनकी स्थिति हो जाती है अमृता भवंती इस प्रकार के द्वितीय खंड पूरा हुआ ये दोनों खंड ज्ञान खंड थे आगे उपासना अंश आएगा टीका में मंगलाचरण करते हैं स्वामी आनंद गिरीजी महाराज युराण जये हेतु पराजये सत्व प्रधान या शक्तिया सोहम ईश्वर दोबारा पढ़ लीजिए अब ये तृतीय खंड का जो सार है वो टीकाकार ने एक ही श्लोक में कह दिए ऐसे टिप्पणीकार कह रहे हैं ईश्वर सत्व प्रधान या सत्यापन्न सूराण पराजये असुराजये सो सोहम इस प्रकार की कह रहे हैं का यह ईश्वर जो ईश्वर सत्वप्रधान या सत्या संपन्न सत्व प्रधान शक्ति से संपन्न हो करके तो सत्व प्रधान माया सत्व प्रधान होता है अविद्या मलिन प्रधान ऐसे पंचदशिकार माया अविद्या को विभाग करके दिखाते हैं तो सत्व प्रधान सत्व प्रधान अर्थात रजस समस् दोनों मिलकर के भी सत्व से कम होना है ऐसे ईश्वर होते हैं सत्व प्रधान इनका जो शक्ति है शक्त्या संपन्न सत्व प्रधान शक्ति अर्थात माया जो सत्व प्रधान होता है तब तो वो तद विशिष्ट ईश्वर होते हैं संपन्न हाँ। संपन्न था तद विशिष्ट ओ उन, उनका क्या कार्य हुआ आगे दिखाएंगे कहते हैं सूराणाम जय आगे दिखाएंगे सूर्य और असुर ये दोनों का बीच में युद्ध होगा और युद्ध में ईश्वर असुरों अशु, को परास्त करवाएंगे और सूरों को देवताओं को जिताएंगे ये परमात्मा का कार्य है तो ये सूर्य और असुर ये में कहा जाएगा सूर्य और असुर कोई बाहर का पदार्थ नहीं है ये हमारे अंदर में जो सात्विक वृत्ति होते हैं और दैविक वृत्ति होते हैं और जो राजसिक तामसिक वृत्ति होते हैं या आसूरी वृत्ति होते हैं और हर साधक का अंदर में ये युद्ध तो चलता ही रहता है जब साधक थोड़ा अधिक उद्यम करके ये रजस्तमस को पार कर जाता है तभी तो कहा जाता है कि देवता लोग जीत गए असुरों को परास्त कर दिए और ये कौन करवाता है कहते हैं ईश्वर करवाते हैं ईश्वर हमेशा देवताओं को मदद करेंगे और उनको जिताएंगे तो क्यों कहते हैं देवता लोग सात्विक होते हैं जितना जितना सात्विक होंगे तो परमात्मा का उतना उतना कृपा अधिक आएगा ले साधक को उद्यम करना है कि रजस समझ से ऊपर उठना है सत्व गुण अधिक होना है वही परमात्मा देवताओं को जिताते हैं और असुरों को पराजय करते हैं कहते हैं कि सो अहम टीकाकार करें वो मैं ही हूं अद्वैय ज्ञान इसी प्रकार के होना चाहिए ये सृष्टि जब होता है पहले तो कहेंगे माया विशिष्ट ईश्वर आगे फिर हिरण्यगर्भ, आगे विराट आगे फिर इंद्र आदित्य ये सब आ जाएंगे आगे मनुष्य ये सब नाना प्रकार के हो जाएंगे और जो ज्ञान प्राप्ति का उपाय में चलेंगे ऐसे ही चलना पड़ेगा जैसे हम सीढ़ी में ऊपर गए हैं उतरने का समय में पहले ऐसे ही चलेंगे विपरीत क्रम में चलेंगे तो जैसे ये सृष्टि हो गया है वापस जाने में भी ऐसे ही जाना होता है अर्थात पहले तो व्यष्टिभावना दृढ़ रहेगा फिर ये वेदांत तो श्रवण करते करते व्यक्ति भावना शिथिल होगा फिर लगेगा कि हम ही ये समस्ती है अर्थात हमारी केवल ये कल्पना ये जगत इस प्रकार की दिखता है हिरण्य भाव आएगा उसके बाद फिर ये हिरण्य विशिष्ट होगा अर्थात माया से अविद्या से विशिष्ट रहेगा विशिष्ट अर्थात उसके साथ पूरा व्यवहार करेगा आगे और वेदांत तो में चलता रहेगा चलता रहेगा धीरे धीरे अनुभव होगा कि नहीं नहीं ये हिरण्यगर्भ वाला नहीं ईश्वर है अर्थात तो माया थोड़ा दूर होने लगेगा माया अधीन में आ जाएगा ये स्थिति के बाद ही जाकर के और आगे दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि नाना ये माया बिल्कुल इसका सत्ता ही नहीं है जैसे सृष्टि का क्रम आया है विपरीत क्रम में ऐसे ही चलना होगा अनुभव भी ऐसे ऐसे आएगा समि में हूँ समी सत्ता हूँ बेष्टि सत्ता में महत्व तो नहीं रहना है ये सबसे ऊपर उठेगा ये बिल्कुल ऐसे ही अनुभव आना ही होगा तो हमको भी देख लेना है हम कहाँ तक पहुंचे समष्टि सत्ता में आ जाएगा अर्थात धीरे धीरे लगेगा ये राग दो ऐसा नहीं रहेगा ये अच्छा बुरा ऐसे बुद्धि नहीं रहेगी तो ये सब चलेगा ये सब जानने का उपाय है तो कहते हैं कि स्व अहम ईश्वर वो ईश्वर में ही हूँ इस प्रकार की अनुभव आता है ज्ञानियों को ठीक है मैं अच्छा पहले बयासी पृष्ठा में मंत्र है देख लेंगे ब्रह्म ह देवेद्योजिज्ञे तस् ब्रह्मणो विजये देवा अमहियंत त ऐस्यतायंग विजयो अस्माक महिमेति ब्रह्म और अर्थात अवधारण करते हैं देव देवेभ्यो चतुर्थी है देवताओं के लिए विजिज्ञे विजिज्ञ अर्थात जय प्राप्त किए तस् है ब्रह्मणों विजये ब्रह्मों का जय हुआ किंतु देवा अमहियंत देवता लोग महिमा को प्राप्त किए ख्याति को प्राप्त किए प्राप्त करके तंत वो लोग विचार किए अस्माकम एव अयम विजय अस्माकम एव अयम महिमा हम लोग ही जीते अर्थात सत्व तथा तो किंतु रजस फिर आवरण कर दिया सत्व अर्थात तो भाव का अनुभव होना रजस भाव का अनुभव होना तो सत्व गुण लेकर के चल रहे थे किंतु फिर रजस के द्वारा आक्रांत तो हो गए कहने लगे कि अस्माकम एवं अयम विजय मैं ऐसा कर सकता हूं मैं ऐसा हूं ये सब रजोगुणों का कार्य है अस्माकम एव अयम विजयो अस्माकम एव अयम महिमा क्योंकि विजय हमने किए तो महिमा हमारा ही होगा कर्म हम किया तो फल तो हम ही लेगा ये रजोगुण का कार्य है इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ मा फलेशु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्घुर माँ से संगोस्तु अकर्मणी ये श्लोक में भगवान तीनों प्रकार की साधों के लिए कह देते हैं सात्विक के लिए कहते हैं कर्मणी एवं ते अधिकार अस्थि कदाचन फलेश माँ कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है फल में कभी भी अधिकार नहीं है ऐसा जब हमको बुद्धि हो जाती है जानेंगे हम सात्विक गए कर्म तो करेंगे किन्तु तो फल का तो विचार ही बुद्धि में नहीं उठना ये सात्विक स्थिति है रजगुण क्या कहेगा तृतीय पाद में कहे रजो गुणों वालों को भगवान शिक्षा देते हैं माँ कर्म फल हेतु भू हू भू अर्थात ये कौन सा लकार हो जाएगा लुंग लकार औट आना चाहिए न मान लो गए भगवान कहते हैं कि कर्म फलों का हेतु मत बनो ये राजसिक लोग करते हैं मैं कर्म किया तो फल तो ले के ही रहूंगा फल नहीं छोड़ूंगा ये राजसिक बुद्धि है भगवान कहते हैं कि कर्म का हेतु आप नहीं है अर्थात आप कर दिए बोल करके फल हो गया ये नहीं है कर्म फलों का हेतु मत बना इसलिए हमको भी ये से ध्यान रखना है कि हम ये कर्म किया तो हमको ये फल मिलना चाहिए इस प्रकार की बुद्धि नहीं आनी चाहिए इसलिए साधुओं को बार बार कहा जाता है निष्काम होकर के सेवा करते रहना निष्काम होकर करते रहना ये रजस के लिए उपदेश दिया जाता है अर्थ चतुर्थ बात के लिए तमस क्या करेगा कहेगा हमको फल नहीं मिलेगा तो फिर क्यों कर्म करेंगे फल नहीं चाहिए तो कर्म भी नहीं करेंगे ये तामसिक बुद्धि है इससे दूर रहना है तो भगवान कहते हैं कि माते संगो अस्तु अकर्मणी अर्थात तो नहीं करेंगे ये अकर्म हो गया इससे तुम्हारा संग न हो ये तामसिक बुद्धि है तो अर्थात तो कर्म तो करते रहेंगे फल नहीं चाहिए ये बुद्धि होने से तभी धीरे धीरे पता चलेगा तो कर्म तो करते रहेंगे किंतु वास्तविक तो ये कर्म हम नहीं कर रहे हैं ये जिसके द्वारा हो रहा है ये हम है ही नहीं तो जब कर्म करते रहेंगे फलों नहीं चाहिए तभी ये बुद्धि होगी कि कर्म हम कर ही नहीं रहे ये तो भ्रांति से हम केवल मान रहे थे कर्म तो शरीर मन बुद्धि से हो रहा है ये सब विचार करके तो शास्त्र में जैसे कहा गया चल है इसलिए कर्म तो करना ही है लगे रहना है कुछ मिलना नहीं तो भी लगे रहना है भाष्य में देखेंगे ब्रह्म इति ये मंत्र का प्रतीक ले लिया ये आख्यायिका यहाँ देवता असुरों का युद्ध उसमें ब्रह्म ने मदद किया देवताओं को जीता दिया तो फिर ब्रह्म को जानने के लिए देवता लोग एक एक करके आए दूसरे दो अग्नि और वायु ये लोग नहीं जान पाए इंद्र जाना स्वयं नहीं जान पाया उमा ने ब्रह्म विद्या उमा वो उन, उन्होंने बताया इस प्रकार की ये सब जो कहा जाता है ये क्यों उसके लिए कहते हैं ब्रह्मण दुर्विज्ञ तो उक्ति था ब्रह्म दुर्विज्ञ है सभी लोगों के द्वारा ये ज्ञान नहीं हो सकता है ये उक्ति क्यों यत्नाधिक्यार्था यत्न में आधिक्य रखना है क्योंकि मात्र तीन ही देवता जान पाए देवता तो सत्व गुण वाले होते हैं और उनमें भी जिनका सात्विकता अधिक रहेगा उनको ये विशिष्ट लोकपाल कहा जाता है ये जो अग्नि आदित्य वरुण कुबेर इत्यादि यम ये सब लोकपाल होते हैं अर्थात इनमें अंदर सामर्थ्य अधिक अधिक सात्विकता है ये लोग भी अगर जानने के लिए समर्थ नहीं होते हैं और सामान्यों का क्या बात है ये कहकर के ब्राह्मणों दुर्विघयता उ ब्रह्म दुर्विज्ञ है ये क्यों कहते हैं कहते यत्न अधिक क्या था यत्न अधिक्य करना है पिछले महीना जितना परिश्रम करते थे ये महीना अधिक परिश्रम करना चाहिए जितना हम तत्पर पिछले साल रहते थे ये साल अधिक तत्पर होना चाहिए ऐसा ये बुद्धि होनी चाहिए ये कब तक बढ़ता रहना है जब तक लगे कि वास्तव हम नहीं कर रहे ये तो ऐसे हो रहा है तो बढ़ाना है हमेशा लगे रहना है ब्रह्मणों उक्तिर अधिक परिश्रम अधिक यत्न चाहिए टिका में ब्रह्म इत्यादि आख्यायिकायात्पर्य संग्रहित विवृणती ये जो आख्यायिका है आगे कथा मतलब वर्णन करेंगे उसका तात्पर्य संग्रह कर दिए ब्रह्मणों दुर्विज्ञता उत्नाधिक ये संग्रह वाक्य हो गया इसका विवरण स्वयं भाष्यकार कहते हैं समाप्त ब्रह्म विद्या यदअधीन पुरुषार्थ है ब्रह्म विद्या पूरा हो गया विचार जिनको हो गया आगे आवश्यक नहीं है इसलिए उपनिषद का यह शैल्य सभी में ऐसा नहीं है छंद विपरीत भी हुआ है प्रथम भगवान तो गीता में उसी को लिए है प्रथम तो द्वितीय अध्याय में एकदम ज्ञान भर दिए कहते अर्जुन हो गया बस आगे और पढ़ने का जरूरत नहीं अर्थात आगे श्रवण की आवश्यकता नहीं है जिनको ज्ञान कांड श्रवण से हो गया उच्च कोटि के अधिकारी है उनका क्यों समय व्यर्थ करना है जिनको नहीं हुआ कहते हैं आगे फिर उपासना कांड सुनना है चित्त एकाग्र करना है इसलिए ब्रह्म विद्या पहले कह देते है आगे उपासना का बात आता है समाप्ता ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ ब्रह्म के अधीन ही पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मोक्ष अत ऊर्ध अच्छा यहाँ विसर्ग है आप लोगों का विसर्ग है अच्छा ये तो नहीं होने से ठीक था नहीं है ना ठीक है देख लेंगे देख के कल बता देंगे क्योंकि परमे वो है ना ये रहने रहना नहीं चाहिए अतः ऊर्द अर्थवादे न ब्रह्मणों दुर्विज्ञेयता उच्यते इसके आगे अर्थवादेन अर्थवाद जो आख्यायिका होता है ब्रह्मणो दुर्विज्ञता ब्रह्म दुर्विज्ञेय है ऐसा कहा जाता है तद विज्ञाने कथम नुनाम यत्न अधिकम कुरिया इस ब्रह्म का ज्ञान में कैसे भी ये मनुष्य लोग अधिक उद्यम करे इसलिए कहा जाता है ब्रह्म दुर्विज्ञ है ठीक में तात्पर्यांतरम आह समाज कैसे कहेंगे तात्पर्य उसमें से हुआ ना न भूम से चलेगा तो इसलिए अन्य तात्पर्य तात्पर्यांतरम अन्य तात्पर्य भी कहेंगे भाष्य में समाध्यर्थो वा अन्नायो अभिमान शातनाथ आमनाय आमनाय कथन वेद का ये जो आगे भाग कथन होता है क्यों कहते हैं समाधि अर्थ समाधि अर्थात समय अर्था, ये जो साधन चतुष्ट इसके लिए ही प्रयोजन है आगे जो अर्थवाद वाक्य आ रहा है आख्यायिका आ रहा है इसका क्या प्रयोजन है कहते हैं सम इत्यादि आवश्यक है साधन चतुष्ट कहते हैं क्या साधन चतुष्ट विवेक वैराग्य समाधि सटक संपत्ति मुख्यत्व और ये जो समाधि षटक संपत्ति इसमें छह है सम दम उपरती प्रतीक्षा श्रद्धा समाधानम तो ये इसमें कहते हैं समाधि अर्थ साधन षट का संपत्ति इसमें सम प्रथम है सम अर्थात मन का अंतकरण उपसम कहते है तो ये अंतकरण उपसम सम ऐसी अर्थात मन को नियंत्रण करना आरंभ होगा और ये सर्क संपत्ति का अंतिम क्या है समाधान ये मन का निग्रह पूरा हो गया सम ऐसी आरम्भ समाधान से पूरा हो जाएगा जिसको मनो निग्रह पूरा हो जाएगा उसका मुमुखत्व तो स्वाभाविक होगा क्योंकि मनो निग्रह हो गया संसार में जाएगा ही नहीं और जाएगा नहीं तो परमात्मा को ही चाहेगा स्वाभाविक हो जाएगा ये सम इत्यादि ये सभी भी ब्रह्म विद्या के लिए चाहिए ऐसे कैसे पता चलता है कि नहीं अभिमान शातना देवताओं में जो सबसे अधिक सामर्थ्य वाला देवता है उनका भी अभिमान को ब्रह्म ने नाश कर दिया तो अग्नि जो कि कहा जा करके मैं जगत में सब कुछ जला दे सकता हूं और एक तीन का तो भी जला नहीं पाया वायु जो कहा कि मैं जगत में सब कुछ उड़ा ले सकता हूं और एक दिन का कभी उड़ा नहीं पाया जो ऐसे ऐसे देवताओं का ये अवस्था है तो थोड़ा सा अहंकार रह करके ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा कहते हैं कि सम अर्थात अभिमान का नाश ये अवश्य आवश्यक है ईस नहीं है ना और नहीं होना चाहिए देखिये अज्ञान अनादिकाल अनादिकाल से नहीं जब से हम लोग पांच बार पढ़े फिर भी त्रुटि रह जाती है कितना अर्थात देखिए गौर से अर्थात कितना जागृत होकर के ये सब देखना है और आध्यात्मिक मार्ग में जीवन को उससे अधिक जागृत के साथ देखना है कैसा चल रहा है ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं जैसे है ऐसे हैं इतने साल हो गया क्या हुआ ये सब बार बार विचार करना है अर्थात कहते हैं ना कि पानी में डुबाने से जैसा स्थिति होती है ऐसा होना चाहिए अंदर में एक दिन बेकार चला गया इस प्रकार की बोध होना चाहिए ये हो गया दूसरे अर्थ जिसके लिए आगे क्या कथा आ रहा है समादीवा उसका अर्थ कहते हैं ये तो हो गया संग्रहवाक्य टीका में संग्रहवाक्य में विवृणती द्वितीय संग्रह वाक्य में द्वितीय तात्पर्य यह आख्यायिका का कह दिया गया विवरण भाष्य में समादीवा साम विद्या तथो अयम अर्थवादा नहम विद्या का साधन है समम इत्यादि ये ब्रह्म विद्या का साधन है इष्टम इसमें ई सूत्र से आ जाएगा बीधित सितम धी में तो हो जाएगा आगे जो बीधित सितम धा धातु है प्रत्यय हो गया सन प्रत्यय हो गया सन प्रत्यय होने से द्वितो हो जाएगा अभ्यास में आ जाएगा ध को हो जाएगा ध हाँ, धक हो जाएगा द फिर सन्या होकर के हो जाएगा दी दी आगे धा आगे सन होने से बी बी तो उपसर्ग हो गया आगे हो गया दी दी के आगे रहा धा धा के आगे रहा सन और धी के आगे और के सीतर दिखता है वो जो ई है वो तो निष्ठा को ईट हुआ है तो अभी हमारा स्थिति रहा दी आगे धा आगे सन अभी क्या सूत्र लगेगा कैसे होगा आगे धा है ना धा में तो आकर है देखिये अभी दी आगे धा आगे सन यहाँ झस कहाँ है झसन तो कहाँ है दी के आगे धा है सनी मी मा घू रक पत पदाम अच अच्छा ईश ईश हो जाएगा धा को अभी धा का आकार को ईश हो गया हो गया धिष तो दी आगे धिष ऐसे हो गया तो फिर अत्र लोगों को फिर ये चला गया तो दी चला जाएगा तो इसलिए संयोता लगाना अभ्यास और अभ्यास चर्च इत्यादि करना आवश्यक नहीं है तो जो आगे नाश होगा तो जो आगे कल मरने वाला है उसको अभी बहुत सारे हम अलंकार करेंगे तो इसके लिए क्या परिभाषा है परिभाषा का नाम क्या है विवाह जो बिना उन्मुख कार्यम न करवंती पाणिनिया जो आगे नाश होने वाला है वो कार्य पाणिन के शिष्य लोग बुद्धिमान होते हैं वो लोग नहीं करते ठीक है अभी अभ्यास चला गया तो रह गया अभी धीस आगे सन रहा ये धीस को स को त तो हो गया सह श्याद धातु के तो धीस को हो गया धित धित आगे सन है तो रूप हो गया धित स आगे निष्ठा होने से सन को इट मतलब निष्ठा को इट हो गया तो फिर अतो लोपो से सन का आकार चला जाएगा धित सीत बुद्धि थोड़ा व्यवहार करना है इसमें न्याय व्याकरण में न्याय व्याकरण में बुद्धि व्यवहार होने से संसार से हटता है न्याय व्याकरण जो लोग जोर लगा करके पढ़ते हैं उनमें वैराग्य बढ़ता है इसलिए महाराज श्री बार बार कहते हैं छोटे महाराज श्री कहते थे ये लघु जो है वो लोहे का चना है जो इसको चबा लेगा उसका दांत इतना सख्त हो जाएगा वो पूरा जगत को चबा ले सकता है इसलिए थोड़ा उद्यम करके इसमें बुद्धि लगना है और नहीं तो वेदांत तो सुनेंगे तो कहेंगे इसमें जहां न्याय व्याकरण वाला अंश आएगा वहां हमारा बुद्धि तो बंद रहेगा बाकी जगह में तो आधा कथा जैसा होगा तो फिर वो चलेगा ये बुद्धि संसार से हटेगा कैसे शास्त्रों को लेकर के बुद्धि अगर अंदर जाएगा चित्त में तब चित्त में जो सांसारिक वासना पड़ा है उसको उठाएगा नहीं तो ये वेदांत तो ऊपर ऊपर चलेगा और सांसारिक वासना जो अंदर में पड़े हुए हैं वो ऐसे ही रहेगा उनको उठाएगा कौन ये तो हमारा वेदांत तो इतना बुद्धि नहीं लेगा ऊपर ऊपर हम चलेंगे जहां कठिन ज्यादा आएगा हम तो ऐसे बस कथा जैसा करके चल लेंगे तो इसलिए न्याय व्याकरण को महत्व दे करके पढ़ना है वैराग्य बढ़ाएगा कैसे चाहिए तकर सहस धातु के अभी धातु बची क्या धीस धीस के आगे सन है धातु धा था ना शनि मीमा से ईश हो गया और को ईश हुआ ईश होने से धीस हुआ धीस के आगे रहा सन धीस का जो सकार हुआ उसको हो गया तत्व तो, तो सहस्यार्ध धातु के ग्रहण होता है स्थिति क्या हुआ धीस ये स्पष्ट हुआ सनी मीमा से ईश हो जाएगा ना धीस हो गया शो को हो तो गया हो गया धीप ठीक है भाष्य में साम विद्या विधि तदर्थो अयम नये इसी के लिए लिए अर्थात समाधि साधन के लिए यह अर्थवाद कहा जाता है सम अर्थात मन निग्रह हो न ही समाधि साधन रहित अभिमान राग द्वेशादी युक्त ब्रह्म विज्ञान सामर्थ्यम जिसका समाधि साधन नहीं है समम इत्यादि साधन नहीं है उसके अंदर में समाधि नहीं है, अर्थात अभिमान रहेगा अभिमान रहेगा अर्थात रागद्वेष करेगा मैं ये हूं ये मेरा है वो मेरा नहीं है इस प्रकार की बुद्धि रहेगा और जिसको रागद्वेष रहेगा उसका द्वैत भाव दृढ़ रहेगा ना और अद्वैत ज्ञान हो जाएगा द्वैत भाव रहेगा इसलिए ब्रह्म विज्ञान न ही आगे व्यावृत्त बाह्य यहाँ एक नंबर टिप्पणी दिए हैं व्यावृत्त इत्यादि पुराना पुस्तक में व्यावृत इत्यादि हाईफेन के आगे व्यावृत्ता हो गया नये में ठीक हो है टिप्पणी में ठीक है अच्छा भाष्य में दिया व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्यवाद ब्रह्मण व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय बहुब्री है कैसे समाज कहेंगे यश व्यापृत तो बाह्य मिथ्या प्रत्यय यश्य एक ना विभक्ति श्रवण हुआ ना हमको पता चलेगा कहा पद रहा <laughs> पदों तो अलग करना पड़ेगा ना दो पद दिखाना पड़ेगा ना गलत हो गया अच्छा ठीक है वह वो वचन कर देंगे तब तो। व्यावृता बाहत यश्य तो ठीक है हो गया व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय यश साधक जिज्ञासु न उसी के द्वारा ग्राह्य व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ही ग्राह्य उन्हीं के द्वारा ही जिनका बाह्य मिथ्या प्रत्यय व्यावृत हो गया अर्थात ये जगत मिथ्या है इस प्रकार के जिनको निश्चय हो गया उन्हीं को ही टिप्पणी व्यावृत्या हाँ, का अर्थ निवृत्ता ये जो भाष्य में शब्द है व्यावृत बाह्य मिथ्या प्रत्यय ग्राह्य तवाद ब्रम्हण उसका अर्थ अच्छा वो टिप्पणी देख लीजिए उसको थोड़ा स्पष्ट करिए व्यावृता व्यावृता का अर्थ निवृत्ता बाह्य प्रत्यय अर्थात बाह्य गोचरा बाह्य विषय को जानने वाले जो प्रत्यय होते हैं प्रत्यय है, मिथ्या प्रत्यय तो बाह्य विषय को विषय करने वाले मिथ्या प्रत्यय कौन है कहते देहादि गोचरा गोचराभिमानदि रूप मैं ऐसा हूं मैं मोटा हूं पतला हूं गोरा हूं ऊंचा हूं शरीर में सामर्थ्य इस सबके साधक सब। मुमुक्षोर तेन वधिकारी साक्षात्तुम शक्यवाद ब्रह्मण वही अधिकारी ही ये ब्रह्म का साक्षात कर पायेगा बाह्य प्रत्यय जिसका ये दूर हो गया बाह्य जगत केवल मिथ्या है इसमें कोई अर्थात कुछ मिलने वाला नहीं है इस प्रकार के निश्चय हो जाना ब्रह्म यस्मात अग्नियादी नाम जयाभिमान सात ब्रह्म ब्रह्म अध्यार करते क्योंकि अग्नियादी नाम अग्नि वायु इंद्रिय इत्यादि का जय अभिमान जीतने के बाद वो लोग खुश मना रहे थे कि हम लोग जीत गए ये अभिमानों को ब्रह्म ने नाश कर दिया तो ये भी यहाँ प्रमाण दिया जाता है कि ज्ञान तभी होता है जब अभिमान नाश हो जाता है इसलिए कहीं कहा जाता है शास्त्र में सुनिचे नृक्षोरप तरो सहिष्णुना त्रिनादपि सुनिचे न तरोव सहिष्णुना कीतनीय सदा हरिह तृतीय पा स्मरण हो कीर्तन यह सदाहरि त्रिणादपी सुनिचे न अर्थात घास जितना है उससे भी और झुक जाना है और तरो सहिष्णु न तरो वृक्ष जैसा उसको काट देने से भी वो आपका विरोध नहीं करेगा और अमानीना मान देगा अर्थात मान तो चाहिए नहीं किंतु मानव तो देगा सम्मान देना दूसरों को हमेशा सम्मान करना किन्तु आपने सम्मान नहीं चाहना वो सबको जितना दूर रख सकते हैं कीर्तनीय सदाहरी है सर्वदा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए ये सब मोक्ष का उपाय है कहा जाता है ततस्य भाष्य में आ गया तत ब्रह्म विज्ञानं दर्शयति अभिमान उपसमे अभिमान का उपशम होने पर ही ये ब्रह्म विज्ञान होता है ऐसे दिखाया गया इसलिए अभिमान जब तक रहेगा तब तक ज्ञान होता नहीं कहा गया नो मित्र शन शो भरस्पेम शो बृहस्पति शो विष्णुम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु प्रत्यक्ष वक्रत्यस्यं ब्रह्मा स्वाम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशंताश्यमिशे तथर्ता आ हम गृह नहीं नहीं।, करते नहीं, नहीं।, नहीं, तो आता। नहीं नहीं है आज के तारी ठर करती है